रवि जी रविजी बोलेंगे श्लोक ये सत्येंद्र जी श्लोक बोलिए नीन बोल रहे तो। जितना कंटस्थ किया उतना बोलिए निरामयो निराभासो देहो देहो नित्यो नित्यमुक्तो निरा निरासोण्य मुक्त्युता मजरो निर्गुण निश्च्योंहम देहोदूपुध निर्मलो निश्चो नुक्मजूमर आगे 29 श्लोक के लिए अवतरण कर देते हैं तो पूर्व श्लोक में सिद्धांति उस आत्मा रूप का स्वरूप कथन कर रहा है जिस आत्मा का ज्ञान होने से अज्ञान की हो जाएगी तो न कर रहा है टीका में नो आत्मा प्रत्यक्ष देह रूपो न भगवती तभी शून्य तुम आत्म सत्मा प्रत्यक्ष देह रूपो न भवती तर ही दे दिया अर्थात तो उनको अध्यय करना पड़ेगा यदि यदि आत्मा प्रत्यक्ष देहरू को न भवती क्योंकि चार भाग केवल प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण मानता है बाकी कोई प्रमाण है नहीं तो न, अनुमान को भी प्रमाण नहीं मानते हैं चार लोग और बाकी आगम ये तो और दूर की बात हो गया तो कहते हैं कि आत्मा यदि प्रत्यक्ष देह जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वही आत्मा होना चाहिए अगर आत्मा प्रत्यक्ष देह रूप अगर नहीं है आत्मा कोई पदार्थ ही नहीं है तो शून्य आत्मा आत्मा शून्य हो जाएगा सियाद इतिहास सिद्धांते उसका उत्तर देगा ये श्लोक सिद्धांति पर्व को भी हो, हो हो सकता है और चार बाक पर्व भी हो सकता है दोनों प्रकार की व्याख्यान में दिखाएंगे स्व देहे सोवनम संतम पुरुषाख्यम चमतम पुरुषाख्यम चम किं मूर्ख शून्यम किं मूर्ख शून्यम देहातीत कोशि दिस्वे शोभनम सतम पुषाख्यंत्र किून्यत्म देहातीत कोषि सिद्धांति कहता है भो मूर्ख स्वदेह स्वन पुषाख्य सम्मत देहातीत आत्मा किं शून्य करोषि ये सिद्धांति कह रहा है तो मूर्ख संबोधन करता है सिद्धांति चार्वा को शास्त्र संस्कार रहित हो देह में शोभनम पुरुषाख्यम च चोभन है अर्थात किसी प्रकार की मल से रहित अतिशोभन आत्म तत्व तो ही सबसे अधिक शोभन इसको शरीर आदि के साथ तादात्म्य करने से शरीर को शोभन रखने का ये सब उद्यम है तो तत्व तो ही शोभन है अर्थात जो वास्तव हमारा स्वरूप है वही सबसे शोभन शोभन अर्थात सुंदर तो वो कोई इंद्रिय ग्राह्य शोभन ये नहीं है स्वदेह शोभनम पुरुषाख्यम च चुषाख्यम शोभनम पुरुष इसी शरीर में ही है पुरुषाख्यम में समास कैसे कहेंगे पुरुष आख्या पुरुष कुंभलिंग है पुरुष आख्या तो पुरुष आख्य आख्या को आख्या हो गया वो संबोधन सिर्फ देवताओं के लिए करते हैं कि सपना है सब कहते केवल अभूत तो थोड़ा निंदा तक तो होता है अभो तो अर्थात पाप और में अगर शब्द व्यवहार होता है तो वहाँ थोड़ा निंदा अर्थ में कहते हैं भगवो भी सबके लिए भगवान भगो अर्थात तो यहाँ भोग शब्द भोग शब्द से भगवान बनता है भगवान ऐश्वर्य तो भो और भोगो ये दोनों सबके लिए व्यवहार हो सकता है और भगो निश्चित रूप से सम्माननीय के लिए व्यवहार होगा भो दोनों तरफ हो सकता है अभो केवल निंदावाचन के निंदा लिए व्यवहार होगा आ, वो मूर्ख कहते हैं स्वदेह स्वभनम पुरुषाख्यम इसी शरीर में ही पुरुष विद्यमान है पुरुष पूर्णत्वाद पुरुष अथवा पूरी शयनात्वा पुरुष कहते हैं पूर्ण व्यापक है वही जो परमात्मा आत्मतत्व तो वो पूर्ण है अथवा पूरी शयनाथ शरीर में वो विद्यमान है इसलिए उसको भी पुरुष कहा जाता है सम्मतम सम्मतम अर्थात ये शास्त्र सम्मत है अर्थात श्रुति सम्मत है महावाक्य में इसी को कहा जाता है जो आप है वही ब्रह्म है पुरुष है तो सम्मतम अन्य सब जो पुराण इत्यादि प्रस्थान अन्य गीता प्रस्थान में भी कहा गया उत्तम पुरुष परमात्मा इति उदाह तो वही परमात्मा ही है तो इसी शरीर में अतिशोभन पुरुष सम्मतम शास्त्र रहता हुआ वो देहा तो आत्मान जो आत्मा है देहातीत तो है वो इस देह में अनुभव होता है कि तो तो देहातीत तो, उसको शून्यम किम करो शून्यम किम किम कर तो कथम कैसे उसको शून्य कर रहे हैं अर्थात इसी शरीर में हृदय में ब्रह्माकार वृद्धि में अनुभव होने वाला जो आत्म तत्व इसी शरीर में ही है व्यापक होने से सर्वत्र विद्यमान है तो आप उसको शून्य कैसे कर रहे हैं देहातीतम आत्मान शून्यम किं करोषि से किम अर्था कथम कैसे कर रहे है देहातीतम समाज कैसे कहेंगे देहात अतीत अतीत दिग्दिग्वाचक होने से है है अतिकम अच्छा ना देहादीतम देहा देहादीत नहीं होगा किस सूत्र से द्वितीया समाज होगा द्वितीय पति द्वितीय के साथ समास तो यहाँ दिग्गवाचक अतीत दिग्वाचक हो जाता है किंतु वो सूत्र विशेष है द्वितीय द्वितीय के साथ समास होगा देहम अतीतम जैसे कृष्णा कृष्णाश्रित और शायद गौरतम ऐसा देह अतीत के लिए भी कुछ दिया है तो देहम अतीत देहात द्वितीय के साथ समास होगा तो देहातीतम देह से अतीत तो है ये आत्मा इसको शून्य तो कैसे कर रहे हैं अर्थात करने का तात्पर्य कि इसी देह में ही वो विद्यमान है आप उसको शून्य कैसे कर देते हैं कोई पदार्थ है जो कि हमको अनुभव नहीं हो रहा है नहीं है आस में कह सकते हैं कि है नहीं है पता नहीं है किन्तु तो जो इसी शरीर में उपलब्ध होने वाला पदार्थ वो नहीं है ऐसा कैसे कहेंगे ये हो गया सिद्धांत पक्ष से व्याख्यान अभी टीका में देखेंगे वो मूर्ख संबोधन करते हैं सो देहे पुरुषाख्यम पुरुषाख्यम है पूरी शयनाथ पुरुष अर्थात मनुष्य शरीर अहमा कारण वसती पुरुष धातु है वसनिवास है वसन निवास उ वसन निवास है धातु भुवादिगण्य है इसलिए वसति बनेगा उ तो ये को जब संप्रसारण होगा तब उसे बनेगा तो किन्तु ये बस धातु को पर में कित होने से संप्रसारण होना है यहाँ नहीं है उति अहम आकार बसती इति पुरुष ये ना देखना होगा अन्य और बस निवासे और बसा अच्छा आच्छादने दूसरा धातु है बसा अच्छादने जो है वो देखना पड़ेगा वो शायद अदादी गण का है इसलिए वस्ते बनता है सबका लुप हो जाता है तो उषति ये तो नहीं बनेगा तो ये देखना होगा उष दाहे एक धातु है तो उष दाहे से अगर ये होगा तो उषति रूपो बनेगा किंतु अर्थ नहीं आएगा धातु नाम ना बनेगा अर्थ तो आप इस अर्थ में भी हो जाएगा किन्तु तो जो वसधातु साक्षात व्यवहार तो है तो क्योंकि ये जो पुरुष शब्द ये श्रुति है यहाँ तो देखिए पुरुष शब्द का विग्रह देखते है पुरुषाख्यम पूरी मनुष्य शरीरे उसती उसका अर्थ कहते हैं अहमाकारण ये जो अहमाकारण वसती ये टीकाकार का भाषा है वो तो मतलब लौकी का शब्द व्यवहार के है किन्तु पुरुष शब्द वेद में है इसलिए वहां उसको छाद से मान लिया जाएगा कि उस अति इस प्रकार की विग्रह दिखाते हैं तो छांद से मान लेना पड़ेगा फिर भी थोड़ा धातु पाठ में देख लेना होगा और कोई धातु ऐसा अर्थात निवास अर्थ में उस धातु व्यवहार हुआ है क्या बसती पुरुष आख्या अर्थात नाम यश्य तम तो विग्रह हो गया पुरुषाख्यम ये हो गया व्याख्य य उसका व्याख्यान देते हैं पूरी उसती इति पुरुष पूरी का हो गया मनुष्य शरीर है उसती का अर्थ कारण कर अहम आकार वसती तो हो गया पुरुष आगे पुरुषाख्यम हमारा व्याख्य पद था इसलिए कहते हैं पुरुष आख्या यस्य तो पुरुष आख्या कहते हैं पुरुष इति आख्या आख्या का अर्थ नाम हो गया पुरुषाख्य अग्ञाक्षम ये विग्रह इस प्रकार के दिखाते हैं अतएव शोभनम मंगलम शरीर विलक्षण अति मंगलम तथा समतम यह शरीर में वो विद्यमान रहता है यद्यपि व्यापक है फिर भी शरीर में रहता है तो कहते है शरीर से विलक्षण होगा व्यापक पदार्थ अगर कहीं रहेगा तो उसके साथ संबद्ध होकर के नहीं रहेगा संबद्ध जो हो जाएगा वो फिर व्यापक होगा फिर नहीं हो पाएगा तो इसलिए कहते हैं कि शरीर विलक्षण अति मंगलम शरीर से विलक्षण है शरीर से विलक्षण ये शरीर में ही सारे दोष है शरीर से विलक्षण हो गया इसलिए कहते हैं अति मंगलम तथा संतम तथा सम्मतम अर्थात सूची स्मृति में इसी प्रकार की कहा गया यह जो हमारा वास्तव स्वरूप है आत्मतत्व तो पुरुष है वो अति मंगल है चिंतन मात्र के ही वो मंगल है यश ब्रह्म विचारणे क्षण अभी मनः मन ये ये का, का स्नातम तेना ये इसका है जीवन मुक्ति विवेक विद्यान स्वामी जी कहते हैं ये जो टीकाकार है वो कहते हैं तो, तो उसका चिंतन मात्र में ही अगर क्षण मात्र हो गया तभी तो ये सारे काम हो जाएगा स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलीले दत्ता वनिर वो सारे तीर्थ जल में स्नान कर लिया सारे पृथ्वी का वो कर दिया और यज्ञा चहस्रमिष्टम अखिल देवाश संपूजिता सारे यज्ञ वो कर दिया सारे देवता उसके द्वारा पूजित तो हो गए, और संसाराच समुद्रिता सो पितरस त्रैलोक पूज्यों अपनी असुभ तो तीनों लोक में पूज्य होता है और अपना पितरों को भी उद्धार कर दिया कौन कहते यश ब्रह्म विचार अन्य क्षण अपनी स्थर्य मन जिसका ब्रह्म विचार में एक क्षण भी मन स्थिर हो गया ब्रह्माकार वित्तीय अगर एक क्षण भी हो गया उसे इतने सारे काम हो गया जिसको करने के लिए जन्म जन्मांतर कितने जन्म से लोग कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं है। ब्रह्माकार वित्तीय अगर एक क्षण के लिए हो गया इतने सारे हो गया इसलिए अर्थात वेदांत श्रवण इतना महत्वपूर्ण है दिने दिने तू वेदांत श्रवणार्थ भक्ति संयुक्ता गुरु शुश्रूसया लब्धा कृष्णाशीति फलम लभ एक दिन वेदांत श्रवण करेगा तो अशी कृछ चांद्रायण व्रत का जितना फल है उतना फल मिलेगा चंद्रायण व्रत 30 दिन लगता है असी अर्थात 240 दिन तो 240 दिन वो भी चांद्रायण व्रत करेगा जितने पुण्य होगा एक दिन वेदांत श्रवण में उतना पुण्य होगा और वो कैसे प्राप्त होता है गुरु शुश्रूषया लब्धा और श्रद्धा होना चाहिए तो श्रद्धा और गुरु शुश्रूषा अगर ये श्रद्धा नहीं है और गुरु शुश्रूषा नहीं है तो भी हम सुन सकते हैं कि उसका फल नहीं होगा इतना कहीं कोई कहता है कोई मेडिकल कॉलेज में पाठ चलता है जाकर के कोई बैठ जाएगा पढ़ाने वाला तो वो तो मना नहीं करेगा ठीक कर, है आया बैठा और होंगे तो कहेंगे नहीं नहीं भाई आपका जाकर नहीं तो चलो तो अगर बैठ भी गया उसको वो लाभ नहीं हो जाएगा तो इसी प्रकार की तो श्रद्धा और गुरु शुश्रूषा ये भी चाहिए इसके साथ ये सब इसलिए चाहिए अर्थात श्रद्धा है अहंकार तो कम है अहंकार और श्रद्धा साथ साथ नहीं चलेंगे और अहंकार है तो सेवा नहीं कर पाएगा तो गुरु शुश्रूषया श्रद्धा ये क्यों कहा जाता है अगर तो अहंकार नहीं होने का स्थिति को बताता है अहंकार का अर्थ हो गया व्यष्टि भावना दृढ़ जिसको व्यस्टि भावना दृढ़ है वो तो समी को भी जा नहीं पाएगा उसका अतिक्रमण करना तो और दूर हो जाएगा तो प्रथम तो तो तो तो तो तो तो तो से समी को जाएगा फिर से उसका अतिक्रमण करना है गुरु ये सब उसके लिए आवश्यक है नहीं है तो फिर नहीं होता है तथा सम्मतम अर्थात तो शास्त्र में भी कहा गया कि हमारा स्वरूप अति सुंदर है समेसे निष्ठा हो गया तो अर्थ हो गया सम्मत हम लोग सम्मति दे दिया जैसे कहते हैं ना कोई सम्मत निष्ठा से सम्मत तीन होने से सम्मति अर्थात ये स्वीकृत सम्मतम सम्यक मतम अर्थात स्वीकृत उसका अर्थ हो गया शास्त्र में कैसा कहते हैं श्रुति दिखाते हैं अयम आत्मा ब्रह्म अयम जो प्रत्येगात्मा जो हमको बुद्धि में उपलब्ध होता है यही ब्रह्म है बुद्धि में उपलब्ध होता है ब्रह्मकार भि में यही ब्रह्म है ब्रह्मा ये ब्रह्माकार तो वृत्ति होना यही सबसे कठिन काम है अर्थात ये किंतु होना आरंभ हो गया तो फिर आगे अगर हम वेदांत में लगे रहे तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात तो जो प्रत्यको अनुभव होता है शरीर त्रय विलक्षण होकर के वही जगत अधिष्ठान है शरीर त्रय विलक्षण तो मैं हूँ और वही जगत अधिष्ठान अर्थात में ही जगत अधिष्ठान हूं अर्थात जगत मेरे में ही है तो जगत मेरे में है अर्थात बुद्धि चलने से ही जगत आ जाता है अर्थात जगत मेरी बुद्धि में है ये अंतिम में निश्चय हो जाता है और मेरी बुद्धि जैसी है जगत ऐसे हो जाएगा तो हमारी बुद्धि अगर युद्ध जैसा है जगत युद्धिष्ठ जैसा हो जाएगा हमारा बुद्धि अगर दुर्योधन जैसा हो गया जगत दूर्यधन जैसा पूरा जगत ऐसे ही देखेंगे तो ये महात्मा अर्थात जो हम वास्तव स्वरूप है वही ब्रह्म है वही जगत का अधिष्ठान है इत्यादि वाक्य निर्णित अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि इत्यादि में समाज कैसे कहेंगे आधी यश अथवा इति कहने से अयम आत्मा ब्रह्म इति ये वाक्य आदि ये शाम के शाम वाक्या आ, तो वो सब जितने सारे महावाक्य हो गए वेद में आगे वाक्य निर्णित में बाकी बाकी ही निर्णय तो इस वाक्य के द्वारा निर्णय तो निर्णय तो निर्णय तो किया गया निर्णय प्रावण धातु से निष्ठा प्रत्येक हो गया निर्भर निश्चय किया गया इस प्रकार के निर्णय हुआ निर्णय निर्णय शब्द का अर्थ कहते हैं अर्थात लक्षण और प्रमाण देना यही किसी वस्तु का निर्णय कहते हैं जैसे कहते है गो पदार्थ क्या है इसका निर्णय करेंगे क्या निर्णय करेंगे उसका लक्षण कहेंगे और लक्षण कहने के बाद उसका प्रमाण कह देंगे जैसे गो का लक्षण शासनादिमत्वम श्रृंगित्व चतुष्पात्म इस प्रकार की और पुच्छ विशिष्टम इस प्रकार की सब कह देंगे गो का लक्षण हुआ और वो लक्षणों को ग्रहण आप किस प्रमाण से करेंगे चक्षु तो चक्षु हो गया प्रमाण और गो का ये हो गया लक्षण इतना ही ये पदार्थ का निरूपण हो गया अभी कोई भी उसके पास लक्षण पता है और उसके पास प्रमाण है उस पदार्थ तो को जान पाएगा नहीं जान पाएगा ये हो गया इसी को कहते हैं निरूपण लक्षण प्रमाण के द्वारा वस्तु का निरूपण हो जाता है अभी यहाँ तक आत्मा का लक्षण सब कह दिए निराम निरावास निर्विकल्पो हम अच्छ्युत हम आत यह सब कहते उसका लक्षण कह दिए प्रमाण कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य यही प्रमाण है इस वाक्य से हम उस तो तत्व तो को जानेंगे चकारात तो ये दे दिया चो कहा तो सम्मतम चम्मत तो कहने से उत्तमा पुरुष स्तन्य परमात्मा उदाह ये कहाँ का श्लोक गीता का संख्या तो कम से बड़ा सुनो पंचदश अध्याय का इत्यादि स्मृति निर्णित में भी निर्णी है और स्मृति में भी है पुरुषस्तु अन्यः तो उत्तम इति और में ये श्लोक है था घट दृष्टा भिन्नः भिन्न इसी प्रकार के देह दृष्टा तथा तो देह जैसे घट का दृष्टा घट से भिन्न होगा क्यों नियम है जो जिसका दृष्टा होगा वो उसे भिन्न होगा तो घट दृष्टि घट दृष्टि समाज कैसे कहेंगे घट से दृष्टा घट दृष्टा तथा यहाँ बधि प्रत्ये हुआ जैसे घट दृष्टा जैसे घट दृष्टि देह दृष्टि देह का दृष्टा है जो देह का दृष्टा होगा वो देह नहीं, नहीं होगा इसलिए देहातीतम वो देह से अतीत है आत्मान सततम भावम संतम तो संतम कहते हैं सततम भावम संतम संतम में धातु क्या है असु बस धातु से क्या प्रत्यय हुआ प्रत्यय हुआ और धातु से सत्री प्रत्यय हो गया सत्री का क्या बचेगा अत अस आगे अत फिर अस का अवकार कैसे लोप होगा नशोर लोप तो अस का अवकार चला गया बच गया खाली सकार सकार आगे सत्रिका अत मिल करके सत, सत प्रातिपति का सत्य हो गया द्वितीय आय का वचन हो संग नकार किस सूत्र से आएगा सूर्य सर्वनाम स्थान में चार छ नहीं है नततम तो भावम संतम अशी विद्यमान होना है सततम सर्वदा रहेगा रहेगातम सततम, सततम में क्या धातु है क्या प्रत्यय हुआ विस्तार निष्ठा प्रत्यय तनु धातु तनु ता विस्तार धातु से जब निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा तनु का न वाला कितना नाम जरूरी हो गया सतत सतत में वहाँ सम उपसर्ग है सम का मौकार का लोप हो जाता है समूह वितर पर हित अथवा तत रहेगा तो सम का को विकल्प से लोप हो जाएगा तो सम्मत तो भी बनेगा सतत सतत भी बनेगा संतत भी बनेगा बनेगा सहित बनेगा सम का मकार विकल्प तो भिक, से लोप होगा ऐसे समोवाहित सिद्धांत को में एक सूत्र है यतो उसमें आता है। लुमपे दबश्य महतृतुम काम मनसोरअपी तो ये सब जगह में माकार का मकारो होता है सततम भाव संतम अर्थात सर्व्यवहार अधिष्ठान सारे व्यवहार का अधिष्ठान यही है तो फिर कोई व्यवहार हो पाएगा अगर आत्मा नहीं है तो फिर व्यवहार और जागरूक स्वप्न ये दोनों में ही होंगे तो अगर वो नहीं है अधिष्ठान नहीं है तो फिर ये जागरूक स्वप्न कहाँ आएंगे सर्व व्यवहार अधिष्ठानम समाज तो कैसे कहेंगे कर्मचारी हो गया सर्वे चे सर्व व्यवहार आगे अधिष्ठान सारे व्यवहार का अधिष्ठान तो उसको आप शून्यम करते हैं शून्यम कैसे ख पुष्पाधिपत ख आकाश आकाश में होने वाला पुष्प वो कोई वास्तव पदार्थ होता है तो इसी प्रकार के आप शून्यम करते हैं अर्थात तो अत्यंत अभाव रूपम अत्यंत अभाव कर देते हैं किम करोषि किम करोषि करते कथम मन्य से? कैसे आप ऐसे मान रहे हैं तो ये आक्षेपम है तो कथम करोशी अर्थात तो माँ मन्य इस प्रकार के मत अर्थात आत्मा कोई शून्य पदार्थ अर्थात है ही नहीं इस प्रकार के मत तो यहाँ श्लोक में दिया सो देहे सो शोभनम संतम सो देहे सप्तमें दिया तो टीका में कहते हैं सो देहम इति क्वित स्व सो देहमीय पाठेहम शोभनम संतम पुरुषाख्यम संतम तो अगर द्वितीयांत तो पाठ होगा तस्मिन पक्षे द्वितीय पाठ पक्ष में देहात्मवादी एवं बदती देहात्मवादी ही ये श्लोक कह रहा है अभी व्याख्यान हो गया कि शुद्धांति देहात्मवादी को कह रहा है वो मूर्ख अगर स्वदेह द्वितीय हो जाएगा तो ये चारवा का ही श्लोक होगा तो चारवा का श्लोक देहात्मवादी ये कैसे समाज कहेंगे इसका विग्रह कैसे कहेंगे आत्मा चम्मा च देहात्मा अगे दे दे तो क्या हुआ क्या सूत्र देह ही आत्मा है इस प्रकार की कहने का जिसका स्वभाव है अत्यधिक देह तादात में चार बाग उससे आगे और मंत्र नहीं कुछ देह में तादाद में तो ये देहात्मवादी चार बाग देह में तादाद में अर्थात देह में तादात में तो मैं देह ही हूँ बोलिए देह के पीछे ही समय वो कहता है वो क्या कहता है कहते हैं कि देहातीतम आत्मान शून्यम किम करोषि भोह मूर्ख अर्था चारवा कह रहे हैं। ये स्वदेहम शो शोभनम संतम पुरुषाख्यम संतम आत्मा अर्थात आत्मा कौन है कहते हैं स्व शो देह शोभन पुरुषाख्य सम्मत ही स्वदेह इसको आप देहातीत तो कैसा कर देते है आत्मा देहातीत तो है वो कैसे यही देह ही आत्मा है सर्व कह रहा है की स्वदेह शो शोभनम पुरुषाख्यम सम्मतम आत्मान संतम सब समानाधिकरण हो गया अर्थात देह ही आत्मा है तो आप देहातीतम किम करो आत्मा एक देहाती तो पदार्थ ऐसा तो कैसे कर देते हैं ये चार कहता है तो उक्त लक्षण मनुष्य देहम त्यक्तवा ये सब मनुष्य देह का लक्षण है शोभन है पुरुषा है संत है तो इसको आप छोड़ करके त्यक्वा तो देहा तो को आत्मा कैसे कहते हैं देहाती तो कोई पदार्थ ही नहीं है देहाती शून्य तो तो उसको आत्मा कैसे कर रहे हैं अर्थात तो आपका मत में फिर चारवा कह रहा है कि वेदांति को आपका मत में आत्मा बोलकर कुछ पदार्थ ही है नहीं ये देह ही आत्मा है इससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा है नहीं ते चार चारवा का मत हो जाएगा अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे सम्महम दे आगे शंका जा रहे ननु है नु शून्यवादी न एव अभा है शून्य मास्तु परंतु आत्मनो देहाति देहा प्रमाणाभाव देह एवं आत्मा सियादी आसंख्या चारवा कह रहे हैं ये शून्यवादियों का बात आप मत लाइए अर्थात आत्मा शून्य है ऐसा नहीं हम कह रहे हैं चार कह रहे है की देह ही आत्मा है हम शून्य नहीं कह रहे इसलिए वह करे थे शून्यवादी नए अभाव आप का ही अभाव हो जाएगा आत्मा कोई पदार्थ रहेगा नहीं इसलिए शून्य मास्तु आत्मा शून्य नहीं है परंतु आत्मनो देहातीत तो प्रमाण अभाव आत्मा देह से अतीत तो है इसमें कोई प्रमाण नहीं है इसका अर्थ हो गया आत्मा ही देह देह ही आत्मा है तो देख आत्मा इति आशंका ये आशंका कौन दिखाएगा चार।, चार बार दिखाता है चार वाक अर्थात चारू बात यश चारू अर्थात सुंदर बात तो बढ़िया कहेंगे क्या कहेंगे वही यावत जीवे सुखम जीवे ऋणमृतवा तो अर्थात ये सब बात तो बढ़िया लगेगा अच्छा कहने वाला आपका तो सब बढ़िया हो रहा है आपका तो सब ठीक चल रहा है सब तो ठीक हो रहा है इस प्रकार के जो कहने वाले कहते इस प्रकार की भ्रांति में डाल देंगे वास्तव चीज को कहना है नहीं नहीं आप में ये कठिनाई है इसको दूर करने के लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बस आप सब बढ़िया चल रहा है वो चल रहा है इस प्रकार की नहीं होना है गुरुजनों का अर्थात जो दूसरों को बता देंगे इस प्रकार की नहीं है उसमें कोई कठिनाई है तो उसको प्रेम में बता देना है नहीं नहीं इसका ऐसा नहीं इसका ऐसा करना है ये करने से आपका आगे होगा उन्नति होगा और नहीं तो आपका सब बढ़िया हो रहा है बढ़िया चल रहा है चलते रहिए इस प्रकार की कहना अर्थात तो आपका वास्तव कल्याण नहीं चाहता है इसलिए कहते हैं ना आचार्य गुरु जो होते हैं वो वास्तविक तस्मात शिष्यम तो पुत्र न तू लालयत कहते हैं शिष्य और पुत्र को ताड़न करना चाहिए लालन नहीं करना चाहिए आपको तो बढ़िया हो रहा है ये आचार्यों का काम नहीं होता है तस्मा ताड़े शास्त्र निषेध करता है कि शिष्य और मित्रों का कभी प्रशंसा करना नहीं है मित्रों का तो पीछे कर सकते हैं किंतु तो शिष्य का पुत्र का तो कभी पीछे भी प्रशंसा नहीं करना है और गुरु को तो सामने में करना है उसका आरंभ है ताड़नाथ तो बहबो गुणा लाल नाथ तो बहुबो ताड़न करेंगे तो उसमें गुण आएगा ताड़न अर्थात तो उसको डांट करके रखेंगे उसका मर्यादा में रखेंगे तब तो उसमें गुण आएगा लाभन करेंगे अब बढ़िया है आपका ठीक चल रहा है एकदम बढ़िया है अब चलते रहिए हो जाएगा इस प्रकार करते मतलब तो वो नाश हो जाएगा उसका लाभ नहीं होगा तो इसलिए अर्थात कोई हमको कह रहा है मतलब मार्ग दिखा रहा है थोड़ा कठोर भी कह दिया जानेंगे वही हमारा कल्याण चाहता है ठीक है किन्तु अंदर में शुद्धता नहीं आने से ग्रहण नहीं कर पाएंगे ये तो <laughs> कामता नहीं है पूर्व पक्ष <laughs> तो मतलब चारवा की ये बात कहने से सिद्धांती कह रहे हैं स्वात्मा स्वात्मान श्रीणु मूर्खत्व श्रुत्या युक्त च पुरुषम देहातीतं देहातीतं सदाकारं देहातीत सदातीत सुदूर दर्शन भव स्वा ठीक है मैं प्रतीक दिया है ना न स्वात्मा स्वात्मा मूर्ख भवादुर्दर्शन सदा देहातीत पुषं स्वात्मा श्रुत्या श्रुतिया चीनु तो बैदांति चार बाग को कह रहा है विवेक नहीं है ग्रहण नहीं कर पाना बात तो उस व्यवहार होता है भवादृश्य आपके जैसे भवादृश भवा में आकार के सूत्र से आयावनाम तो सर्वनाम को तो आकारने तो से भोबत, भोबत तो जाने से को हो गया आकार तो हो गया भातु से क्या प्रत्यय हुआ केदादी सात चार पिन. तो कौन होने से का क्या बचेगा भवादृश तो हाँ. तो बहुवचन हो गया भवा दृश्य ही तो सिद्धांति कह रहे हैं मूर्ख भवा दृश्य ही आप लोगों के जैसे द्वारा आप लोगों के द्वारा क्यों कहते हैं पुरुष को जो देह मतलब देह को जो आत्मा मानेगा ऐसे आप लोगों के द्वारा सुदूर्दर्शन अर्थात तो बहुत कठिनाई से आत्मा का दर्शन होगा देह में अगर सामान्यतया तादात्म्य बुद्धि है तो तो कहते है सुदूर्दर्शन खाली दूरदर्शन नहीं है सुदूर्दर्शन अर्थात असंभव होता है देह में तादात्म्य बुद्धि नहीं है किन्तु मनो इत्यादि में तार्थ। तार्थ� ना नहीं खल्ण, खल्ण। खल्ण, क्या सूत्र तदर्शम सुदूर्दर्शन अर्थात पति कठिनाई से आप लोगों को यह पता चलेगा ऐसे भी जिनको शरीर में तादात्म्य नहीं है लेकिन मनोबुद्धि इत्यादि में कहीं तादात में होता है अहंकार में थोड़ा बहुत है तो भी दूरदर्शन हो जाएगा और शरीर में तादात में है शरीर को ही जो आत्मा मानेगा उनके लिए तो सुदूर्दर्शन है तो असंभव प्राय सिद्धांत कहते है आप लोगों के द्वारा तो असंभव प्राय सुदूर्दर्शन सदाकार सदाकार सद ही उसका आकार आकार होता है जैसे घटकाय का आकार रहता है चक्षुर हो जाता है ऐसे नहीं सभी उसका स्वरूप है सदा कारण देहा देह से अतीत है देह से भिन्न है में आता है तस्मात वाह तस्मात अन्य इस प्रकार के अर्थात एक एक कोष को अतिक्रमण करके अंतिम में कहा जाएगा आनंदमय कोष से भी जो अतीत है तो एक एक कोष को अतिक्रमण करना पड़ता है अन्नमय कोष से तादात में छूटना प्राणमय कोष से तादात में छुटना ये सब धीरे धीरे करके चलना पड़ता है और नहीं तो कहेंगे हम हो सकता है कि सारे वेदांत तो सुन लिए किंतु अगर नमे को से आदत में नहीं छूटता है तो फिर तो शरीर को पीड़ा होने से हम एकदम कातर हो जाते हैं शरीर को आराम होने से हम लोग चाहे कि हमको बहुत आराम हुआ तो ये सब कुछ काम का नहीं फिर वेदांत तो वेदांत ही रह गया देहातीतम तो सदा पुरुषम त तो पुरुष तुरुष में दीर्घ हो गया ऊपर में पुरुष पुरुष ह्रस्व भी होता है दीर्घ भी होता है पुरुषम तो इस प्रकार के पुरुष को स्वात्मान वही आपका वास्तव स्वरूप है स्वात्मा श्रुत्या युक्त्या चीणो श्रुति और युक्ति से आप सुनो अभी यह आत्मा सद का स्वरूप है देह से अतीत है वही आपका स्वरूप है इसको आप सूती और एक से श्रवण करो ऐसा सिद्धांत कह रहा है चार ठीक है मैं वो मूर्ख देहात्मवादीन देहात्म देहात्मवादीन वो मूर्ख ये कहा का रूप है संबोधन न कार किम लोक नहीं हुआ न नोक प्रतिपा न का लोग वेहात्म वादी चार वाको तो, तुम तो आत्मान अच्छा यहाँ तुम तो दे अच्छा ठीक है ऊपर में है ना तुम तोम आत्मान स्वकीय आत्मा तो आत्मा अर्थात स्वकीय आत्मा स्वकीय अर्थात अपना यहाँ स्वकीय स्व शब्द किस अर्थ में व्यवहार हो गया यहाँ आत्मीय अतः शो की आत्मान वास्तव वही आपका स्वरूप है किंतु आप तो अभी अपने आपको देह मानते हो सिद्धांति कह रहे हैं चार वास्तुओ आपका जो वास्तव स्वरूप है वो पुरुषम देहातीतम देहात, देहात अतिरिक्तम देह से अतिरिक्त है श्रुत्या, श्रुत्या कहते हैं तस्मा वाय अंतर आत्मा इत्यादि कया अन्न जो स्थूल शरीर हो गया उससे अंतर भिन्न है प्राणमय कोष कहा जाएगा इसी प्रकार की प्राणमय कोष में जो पहुंचेंगे फिर कहा जाएगा तस्मादाय तस्माद, तस्माद प्राण मयाद अन्यो अंतर आत्मा मनोमय इस प्रकार की एक एक कोष का अतिक्रमण करवाएंगे तेरे तो उपनिषद में द्वितीय बल्ली में विचार आता है इत्यादि कया श्रुतिया युक्ति क्या है एकस्मिन कर्तिक कर्मो विरोध आप अपना शरीर को जान रहे हैं तो अगर आप ही शरीर होंगे तो अभी शरीर को जान रहे हैं कौन जान रहा है शरीर जान रहा है क्योंकि आप तो शरीर है तो शरीर शरीर को जानेगा तो ग्राम ग्राम को जाएगा नहीं जाएगा तो एक में कर्तिकर्म नहीं हो पाएगा जो करता होगा वो कर्म नहीं होगा जिसको कहते हैं कर्तिकर्म विरोध एकस्मिन कर्तिक कर्म विरोध जो करता होगा वो कर्म नहीं होगा कर्म अर्था विषय कर्म का अर्थ क्रिया नहीं है जो द्वितीय कर्म करने वाला सूत्र अच्छा नहीं है कर्तितम कर्म, कर्म। कर्ता का जो ईप्सितम तो तो कर्तु क्रियाया आप तुम इष्टतम कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है उसी को कर्म कर देता इत्यादि रूपया श्री श्री का निश्चय इस प्रकार की निश्चय करिए अर्थात तो श्रुति युक्ति ये सबसे विचार करके वास्तव स्वरूप का निश्चय करिए तो ये हम तो कहते हैं हम तो सब छोड़ छाड़ करके कहते हैं आगे कपड़ा भी बदल लिया अब क्या करना है हम क्या कर रहे हैं ये कहते हैं श्रीणु अवधार्य अर्थात तो सुन करके इसको दृढ़ निश्चय करना है नहीं तो लक्ष्य क्या था और हम किधर चले गए ये सब का ध्यान हमेशा रहना चाहिए तो श्रीणु अर्थात तुमको तो चेता देते हैं कहते हैं कि अवधारे ये विचार करके निश्चय करना है नहीं तो भोग फिर जिसको छोड़ के आया फिर उसी में चला गया तो फिर तो गया जीवन उसी में अंतिम समय में पश्चाताप होगा बुद्धि जब शिथिल हो जाएगा तो जो सुबान्त गिर जायेंगे चक्षु जब दर्शन शिक्षण हो जाएगा तब लगेगा तो क्या कर दिया ये जीवन भी गया खाली ये जीवन गया नहीं ये जीवन तो अधिक हानि में चला गया क्यों कहते हैं पूर्व में पता नहीं शायद गृहस्थ था कुछ भी था तो थोड़ा बहुत भोग कर चलेगा किन्तु साधु होकर के अगर भोग में जाएगा तब तो नरकम विषय संघात प्रयोग मार्ग तो हम लोग का तो बहुत सतर्क रहना है अर्थात तो भोगवाद वृत्ति तो मन में आना ही नहीं है आया तो नरक में जाएगा हानि हो जाएगा अर्थात जिस भूमिका में रह करके वो भूमिका में नहीं निभाना यही उसका पाप हो गया राजा होकर अगर प्रजा पालन नहीं करेगा यही राजा का पाप हो जाएगा अगर हम किसी का हानि नहीं करता है <laughs> हानि नहीं करता वो नहीं आपका कर्तव्य दिया जाता है पालन करने का अगर पालन नहीं करना है बस आपको जंगल में चला गया कोई मना नहीं करेगा कि जो जिस भूमिका में ऐसे हम साधु हो गए ये कपड़ा में आ गए तो कहते हैं कपड़ा में आ गए तो कपड़ा को फिर रखना है ऐसा नहीं कि ठीक है आज पेंट शर्ट पहन करके शर्ट पहन करके घुमा क्या है इसमें तो वो सब नहीं है क्या है तो फिर कपड़ा बदलने से पहले पता नहीं चला आपका गुरु जी पता नहीं आपको ये नहीं करना है बोल करके वो सब अर्थात तो, जिसका जैसे भूमिका होना है वो नहीं करना यही पाप हो गया क्योंकि उसमें करना है देहातीत तो किम आकार आत्मा तो अगर आप चार भाग पूछता है अगर आप कहते हैं कि देहातीत तो है आत्मा इसका क्या आकार है देह का आकार हम समझ जायेंगे इसका आकार क्या है कहते हैं सदाकारम सदाकार अर्थात अस्ति इति एतन मात्र व्यवहार कारणभूत आकारो, आकारो यश्य तम सदाकार अर्थात सत आकारो यश मूल विग्रह हो गया सत आकार अर्थात सद इति अस्थि सत सत यही उसका आकार हो गया ये सद आकार क्या है अस्थि यही हो गया सत का आकार जैसे घट का आकार कम्बुग्रीवाद्यमान गो का आकार चतुष्पाद सिंह पुच्छ विशिष्ट इस प्रकार के सत का आकार क्या है कहते हैं इति अस्थि मात्र व्यवहार का, का कारण ये हो गया सद का आकार तो कारणभूतो आकारो यश तको एवं एवं विधो अस्ति चेत कुतो न दृश्यते चारवा कहता है अगर आपका आत्मा कुछ इस प्रकार है अस्ति कहते हैं अस्ति है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा प्रमाण क्या है चार कहेगा इंद्रियो तो क्यों न दृश्यते कुतो न दृश्यते सुदूदर्शन इसका दर्शन करना बहुत कठिन है क्यों कहते है भवा दृश्य ही आपका जैसा के द्वारा श्रुति आचार्य श्रद्धा शून्य ही श्रुति का आप स्वीकार नहीं करेंगे मैं जो जानता वही ठीक है आप हमको तो क्या बताएंगे इस प्रकार के आचार्य जिसका नहीं है तो आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्य आचार्य अर्थात आचरणवत जिनका यह रहता है ऐसा तो नहीं कि शास्त्र बोल दिया बस ठीक है आचार्य अर्थात स्वयं आचरती तस्मात आचार्य शास्त्र आचिनोती चास्त्र आचार्य स्थापय आचार्य ऐसे लघु कौदी में अंतिम स्त्री प्रकरण में कार्य है शास्त्रों का अर्थ को चुनता है जानता है समझ जाता है आचार्य स्थापय दूसरो का आचरण में शिष्यों का आचरण में स्थापन करता है और स्वयं आचरती यही की आप लोग करो हम तो कहते ना जो कहते ना खेल में जो है कोच होता है ना वो तो बैठे रहेगा कहा जो उनका कमरा होता है वहां बैठे रहेगा तो किंतु जो कैप्टन होगा वो मैदान में रहेगा आचार्य कैप्टन होता है अर्थात तो मैदान में रहेगा स्वयं आचार्य तीयार नहीं के हम तो हम क्या करते हैं आप मत देखो आपको जो बोलता है वो करो वो, वो करेगा ठीक है हम भी क्या करते है आप मत देखिए <laughs> तो हम क्या कर रहे हैं हमको करने दीजिए इस प्रकार के नहीं होता है तो आचार्य का लक्षण अर्थात स्वयं आचार्यती इसमार सारा जीवन तो वही देखे तो अर्था स्वयं आचरती तो श्रद्धा नहीं होने से तो भी यह ज्ञान नहीं होते हैं। श्रद्धा सुनिए ही सुदूर्दर्शन इसका अनुभव करना कठिन है सर्वथा दर्शन अयोग्यम वो बिल्कुल अर्थात दर्शन अयोग्यम मतलब चार भाग तो अन्नमय कोष से ऊपर उठ नहीं पाएगा उसी नहीं लग जाएगा तस्य त अदृष्टवाद वो ऐसे इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ नहीं है सिद्धांति चारवाक को कह दिया यदवा पूर्वश्लोकोक्त द्वितीया अक्षत्मवादिमाथो अय श्लोक स्वात्मा चारवाक पूर्वश्लोक में कह दिया ये अति शोभनम पुरुषाख्यम संतम देहम जो द्वितीयांत तो पूरा श्लोक चारवाक का था सिद्धांत उसको उत्तर दे रहा है ये देह को आप कैसा कर रहे हैं आत्मा बोल करके आपके द्वारा तो कभी आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं पाएगा जो देह को आत्मा मानेगा पूर्व श्लोक तो द्वितीय अपेक्षा देहात्मवादी न समाधान्थो अयम श्लोक है स्वात्मा देहात्मवादी चार बाग का समाधान के लिए ये श्लोक कहा गया चार बाग संशय लाया इसलिए सिद्धांति उसका उत्तर दे दिया नहीं तो पूर्व श्लोक में सिद्धांति कहा था कि देह से अतीत आत्मा है तो आप उसको देह कैसे मानते हो सिद्धांत इतना कहा था आगे ये श्लोक सिद्धांत आगे कह रहा है ये हो सकता है नहीं तो पूर्व श्लोक पूरा चार बाग का सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है ये श्लोक उच्चारण करेंगे तीस मत लोग श्रुतिया चौर सदा श्रोदे ओं पूर्णमद shanka